के पंख की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रसिद्ध है बाल कविता बैंगन जी की होली टेढ़े मेढ़े बैंगन जी होली पर ससुराल चले बीच सड़क पर लुढ़क लुढ़क कैसी ढुलमुल चाल चले पत्नी भिंडी मैके में बनी ठनी तैयार मिली हाथ पकड़कर वह उनका ड्राइंग रूम में साथ चली मारी खुशी ससुर कद्दू देख बल्लियों उछल पड़े लौकी सास रंग भीगी बैंगन जी भी फिसल पड़े इतने में उनकी साली मिर्ची, मिर्ची जी, जी भी टपक पड़ी रंग भरी, भरी पिचकारी ले, जीजा जी पर झपट पड़ी बैंगन जी गीले गीले हुए बैंगनी से पीले अभी आप सुन रहे थे कृष्ण कुमार यादव की बाल कविता बैंगन जी की होली वचक स्वर भारती परिमल